और शायद इस कदर ज़रूरी भी नहीं हुजूर तुम साफ क्यों नहीं कहते खुदा कि तुम खुदा भी हो बहुत ही अजीब व गरीब सवाल है ये खुदा कि तुम खुदा भी हो तेरा नाम लेकर हर बात हो दिन ख़त्म हो रात की शुरुआत हो मगर क्यों नहीं कहते तुम मैकशों के साथ रहते हो कभी सागर कभी मीना कभी साकी और ये मैखाना भी तेरा है ऐशगाहों में तुझे अक्सर महवे रक्स देखा है लोग कहते हैं मगर तुम इन सब से जुदा भी हो खुदा कि तुम खुदा भी हो जमुना के किनारे घूमते बे बेफिकर लगता है गवालों से तेरा कोई रिश्ता भी है इन सभी के बीच में एक तेरी राधा भी है आँखों में बसे सपनों की तरह तुझे अपना समझते हैं वो अपनों की तरह भंवरे फूल कलियाँ जमना रेत और माटी तुम सब में बसते हो जलजले तूफान आंधियाँ मैदान जंग गुरु भाई और बेटे तीर, शंख नाद और जंग के सुर्ख बादल भी तेरे हैं लड़ो और तुम खुद भी लड़ते हो अमल को अव्वल समझते हो मिटाते हो कभी कभी खुद तामीर करते हो मंजिल भी मुसाफिर भी तुम रहनुमा भी हो खुदा के तुम खुदा भी हो बर्ग और बार ये शजर नदियां, आबशार समंदर चांद और जमी उजड़े हुए मकान टूटे हुए यकीन मुझमें और मेरे फनकार में जब तुम खुद ही तो हो मकी तो फिर हुजूर साफ़ क्यों नहीं कहते और ये शायद इस कदर ज़रूरी भी नहीं कि हाथ उठे और दुआ भी हो खुदा कि तुम खुदा भी हो खुदा कि तुम खुदा भी हो अगर कोई एक चीज़ इस नजम से अगर आप लेना चाहें आ, तो वो है इसका कंट्रास्ट इसमें जो बैंडविथ है आ, वो एक एक हद को पार कर जाती है बर्ग ओ बार ये शजर नदियां आबशार समंदर चाँद और जमीन उजड़े हुए मकान टूटे हुए यकीन बर्ग ओ बार का मतलब है फूल और पत्ते नदियां आबशार नदियाँ और झरने समंदर, सम और ज ज़मी उजड़े हुए मकान टूटे हुए यकीन मुझ में और मेरे फ़नकार में तुम खुद ही तो हो मकी मुझ में और मेरे फ़नकार में अपने को अपने फ़नकार से अलग करके देखा है और कहा है कि दोनों में जब तुम ही हो मकी, मतलब कि दोनों में जब तुम ही बस रहे हो तो फिर हुजूर साफ़ क्यों नहीं कहते और ये शायद इस कदर ज़रूरी भी नहीं बिकॉज इस दॉ हाथ उठे और दुआ भी हो खुदा कि तुम खुदा भी हो और उससे पहले शायर ने जो कृष्ण के साथ एक दोस्ताना रिश्ता था वो एक रोमांटिसिज्म जो जो खुदा के साथ और जो अपने सेल्फ के साथ है वो एक्सप्रेस किया है इसके अंदर कि जमना के किनारे घूमते हो बे बेफिकर, बेफिक्र का मतलब कि निर्लिप्त खुदा सब में है लेकिन किसी में भी नहीं है कर्म उसको बांधते नहीं है कि तो जमुना के किनारे घूमते हो बे बेफिकर, लगता है गवालों से तेरा कोई रिश्ता भी है इन सब के बीच शायद एक तेरी राधा भी है आँखों में बसे सपनों की तरह तुझे अपना समझते हैं वो अपनों की तरह भँवरे फूल कलियां जमना रेत और माटी तुम सब में बसते हो जलजले तूफान आंधियां मैदान जंग गुरु भाई और बेटे तीर और तफन तीर शंख नाद और जंग के सुर्ख बादल बादल भी तेरे हैं लड़ो और तुम खुद भी लड़ते हो अमल को अव्वल समझते हो कर्म को इम्पॉर्टेंट समझते हो मिटाते हो कभी कभी खुद तामीर करते हो यू डिस्ट्रॉय एवरी एंड देन यू क्रिएट एवरी तामीर मतलब क्रिएट करना खुदा के तुम खुदा भी हो बरगोबार ये शदर नदियाँ आबशार समंदर चांद और जमी उजड़े हुए मकान टूटे हुए यकीन मुझमें और मेरे फनकार में जब तुम खुद ही तो हो मकीन, तो फिर हुजूर साफ़ क्यों नहीं कहते और शायद इस कदर ज़रूरी भी नहीं हाथ उठे और दुआ भी हो खुदा के तुम खुदा भी हो दिज़ अ वर्क ऑफ मदन मोहल वी यू कैन गेट ऑल दिस पोम्स फ्राम bomb start for 3.com thanks once again